गीता तत्व चिंतन आत्मसमर्पण भगवत कृपा का द्वार अर्जुन के मन में पाप का भय अर्जुन उवाच कथम भीष्मे द्रोणम च मधुसूदनमसुभि प्रतिस्यामी पूजारहादनम अर्जुन बोला हे मधुसूदन रणभूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ मैं किस प्रकार बाणों से युद्ध कर सकूंगा क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही तो पूजा के पात्र हैं अर्जुन के मन में जो पाप का भय छिपा है वह प्रकट हो जाता है जिन लोगों को वह पूजनी मानता रहा जिन पितामह भीष्म की गोद में खेला जिन गुरु द्रोण का वह सर्वापेक्षा अधिक स्नेह भाजन रहा उनको अपने बाणों का शिकार कैसे बना सकता है अर्जुन का मानस भावना और कर्तव्य के द्वंद्व से मथा जा रहा है प्रायः हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसा द्वंद्व उपस्थित होता है भावना का पक्ष मन के अनुकूल मालूम पड़ता है तथा कर्तव्य का पक्ष बड़ा शुष्क और रुक्ष लगता है पर वस्तुतः भावना की अपेक्षा कर्तव्य ही श्रेष्ठ हुआ करता है ऐसे द्वंद्व के समय यदि मनुष्य अपने को भावना के प्रवाह में बहने दे तो उसका पथ होना निश्चित है ऐसे ही समय हमें सदगुरु की आवश्यकता होती है जो इस द्वंद्व से हमारी रक्षा कर सके अर्जुन का यह परम सौभाग्य था कि उसे भगवान कृष्ण जैसे गुरु मिले लोग कहते हैं कि अर्जुन की रक्षा के लिए तो स्वयं भगवान ही गुरु बनकर आए थे हमारी रक्षा के लिए ऐसा गुरु कहाँ से आएगा इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यदि हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें और ऐसे विकट क्षणों में उनकी कृपा की याचना करें तो वे अवश्य हमारे जीवन में भी ऐसे सदगुरु को भेज देंगे जिनका मार्गदर्शन हमें पथच्युत होने से बचा लेगा यह आध्यात्मिक राज्य का अटल सिद्धांत है कि जो भी ईश्वर को सच्चे हृदय से चाहता हुआ उनसे प्रकाश की कामना करता है उसके जीवन में प्रकाश आता ही है यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को मधुसूदन और अरिसूदन कहकर संबोधित करता है ये दोनों संबोधन प्रायः एक सा ही अर्थ रखते हैं और ऊपर से देखने पर पुनरुक्ति दोष प्रतीत होता है पर यदि हम यह ध्यान रखें कि अर्जुन विकल है तो इस दोष का मार्जन हो जाता है क्योंकि विकलता में इस प्रकार की पुनरुक्ति स्वाभाविक है एक टीकाकार ने इन दो संबंधनों को संबोधनों का यह अर्थ लगाया है कि अर्जुन भगवान कृष्ण को मधुसूदन और अरिसूदन के नामों से पुकार मानो यह कह रहा है कि आप भले ही दैत्य और शत्रु का संहारक है पर पिता पितामह भीष्म और गुरु द्रोण न तो दैत्य हैं न मेरे शत्रु अतः मैं इन्हें मारने की कामना कैसे कर सकता हूं गुरून हत्वा महानुभावान श्रेय भोग तुम भैक्ष मपी है लोके हत्वास्त गुरुन्नीहै भुंजीय भोगान रुधिर प्रधिधान ऐसे महात्मा और पूज्य गुरुजनों को मारने के बदले इस जगत में भीख मांगकर खाना भी निसंदेश रेयस्कर है क्योंकि गुरुओं को मारकर इस संसार में आखिर उनके रक्त से सने हुए ही अर्थ और काम रूप भोगों को तो भोगूंगा। अर्जुन कहता है कि गुरजनों को मारकर जो राज्य भोग सुख प्राप्त होगा वह उनके रुधिर से सना होगा इसलिए यह मेरे लिए सर्वथा त्याज्य है अगर कहो कि तुम यदि युद्ध नहीं करोगे तो राज्य सुख नहीं मिलेगा और यदि राज्य सुख नहीं मिलेगा तो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कैसे होगी पास में यदि भूमि रहे तो अन्न की व्यवस्था संभव हो पर यदि जमीन या संपत्ति ही न हो तो अपना पेट कैसे भरोगे अर्जुन कहता है भीख मांगकर, वह भिक्षा के द्वारा जीवन यापन कर लेगा पर अपने हाथों को अपने गुरुजनों के रक्त से रंगना नहीं चाहेगा यदि कोई अर्जुन से पूछे कि क्या तुम शास्त्रवचन नहीं जानते कौन से शास्त्र वचन यही कि पिताचार्य माता भार्या पुत्र पुरोहित नादंडो नाम राग्योस्ती यह स्वधर्मे न पिता आचार्य मित्र माता पत्नी पुत्र और पुरोहित इनमें जो स्वधर्म में न चले वह राजा के द्वारा अदंड नहीं है यानी दंड दिए जाने योग्य हैं हाँ यह तो जानता हूँ और क्या यह भी जानते हो कि गुरोरप्यवलिप्त कार्या्य कार्या अजानतः उत्पथ पति प्रतिपन्न से न्याय शासनम यदि गुरु भी दोष में लिप्त हो और कर्तव्य अकर्तव्य का विचार न कर सके तथा अपने ही घमंड में रहकर कर टेढ़े रास्ते से चले तो उनको दंड देना न्यायुक्त है हाँ यह भी जानता हूँ अच्छा तो क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि गुरु व बाल वृद्धों व ब्राह्मणम व बहुश्रुतम आताताइन मायातम हन्या देवा विचारणन चाहे गुरु हो बालक हो या वृद्ध चाहे ब्राह्मण हो या बहुत शास्त्रों का ज्ञाता पर यदि वह आताताई के रूप से सामने आता है तो बिना किसी हिचक से उसका वध कर देना चाहिए हाँ यह भी मुझे मालूम है